प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधकचर्या जिज्ञासा आजकल आचार्य लोगों का आचरण भी कहीं कहीं पर शास्त्र विरुद्ध दिखाई देता है ऐसे में जिज्ञासु साधकों का क्या कर्तव्य है समाधान आचार्य का शास्त्र विरुद्ध आचरण दिखाई दे तो उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा होना स्वाभाविक बात है यहाँ तक कि गुरु का अशास्त्रीय आचरण देकर शिष्य में भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है ऐसे में साधक का एक ही कर्तव्य है उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए दूसरी बात वह क्यों कर रहा है यह बात अन्य तो कोई नहीं जानता मान लो वह कोई अशास्त्रीय वस्तु भोजन के साथ ग्रहण कर रहा है तो हो सकता है किसी ने औषधि के रूप में उसे बताया है इस विषय में शास्त्र बहुत सावधान है वह कहता है यदि गुरु बनना है तो इन बातों पर पहले से ही अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए क्योंकि यदि बाद में कहीं गुरु का आचरण देखकर आपको अश्रद्धा हो गई तो आपका परमार्थ मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा तब आप क्या करेंगे इसलिए शास्त्र ने आचार्य के लक्षण बताते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम वह शास्त्र के तात्पर्य को भली प्रकार से जानने वाला हो शास्त्र के अनुसार आचरण करता हो तथा तत्व में निष्ठा रखता हो अतः गुरु बनाने से पहले इन बातों पर विचार कर लेना चाहिए यदि उपरोक्त लक्षण आपको किसी में पूर्ण रूप से दिखाई न दे तो अन्य लक्षणों के आधार पर उसे महापुरुष मान सकते हैं ब्रह्मज्ञानी मान सकते हैं पर आचार्य नहीं मेरा कहना तो यही है कि आपको कहीं पर भी किसी में भी अश्रद्धा उत्पन्न करने वाला आचरण दिखाई दे तो वहाँ अपने मन को बहिर्मुखी नहीं करना चाहिए यदि आप साधक हैं तो अपने मन को अंतर्मुख करके उसका परीक्षण करना चाहिए कि हमारा मन शास्त्रीय व्यवहार कर रहा है कि अशास्त्रीय तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे एक बालक भी यदि शास्त्र के अनुकूल और युक्त संगत बात कहे तो उस बात को महत्व देना चाहिए न कि उस बालक की आयु को जिज्ञासा कैसे परीक्षा करें जिससे जान सकें कि हम साधक हैं या नहीं समाधान साधक की सर्वप्रथम परीक्षा है कि वह किसी बाह्य घटना से अंतर्मुख होता है या नहीं यदि आप किसी घटना से अंतर्मुख हुए हैं तो समझो आप साधक हैं मान लो आपको किसी ने गाली दी उस समय यदि आपके अंदर यह विचार आया कि मुझसे क्या गलती हुई है जिससे इसने हमें गाली दी उस गलती को मुझे सुधारना चाहिए फिर आपके अंदर यह विचार आया कि इसके द्वारा दी गई गाली का मुझसे क्या संबंध है किसी ने आपका कहना नहीं माना उस समय आपके अंदर यदि यह विचार आता है कि इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना इसका मतलब मेरे ज्ञान में कोई कमी थी जिससे मैं इसे ठीक से कह नहीं पाया इससे आपको अपने अंदर का अज्ञान दिखाई देने लगेगा आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे जब व्यक्ति इस प्रकार अंतर्मुख होता है तो समझो वह साधक है यदि वहाँ झगड़ा करने लगे कि इसने मुझे गाली क्यों दी इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी तो समझो अभी उसमें साधकत्व नहीं आया